नारायण नारायण अठारह अप्रैल आज का विषय संत विषयों में भी भगवान को देखते हैं हर आदमी भक्ति करता ही है क्योंकि व्यापक दृष्टि से देखे तो भक्ति यानी रुचि चाह परमार्थ में भक्ति का अर्थ होता है परमात्मा के प्रति रुचि सबको विषय में रुचि होती है अतः सब लोग विशेष दृष्टि से विषय की ही भक्ति करते हैं जब तक यह कम नहीं होता तब तक हम में परमात्मा के प्रति रुचि या भक्ति उत्पन्न नहीं हो सकती विषय की रुचि देह बुद्धि के कारण देह बुद्धि बढ़ाने वाले और स्वार्थी होती है इसीलिए भक्ति मार्ग का पहला साधन बदले की अपेक्षा न करते हुए निष्काम और निस्वार्थ भाव से परमात्मा का समर्पण करना और अंतिम स्थिति है स्वयं को भूल जाना देह बुद्धि गल जाना देह रक्षा परमात्मा प्राप्ति के लिए करें केवल विषय सेवन के लिए ही जीना हो तो उससे मर जाना क्या बुरा है जयंती आदि उत्सव हम इसलिए मनाते हैं कि हम में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो मूलतः यदि प्रेम ना हो तो उससे के प्रति प्रेम निर्माण होने के लिए हम कुछ उपाय करते हैं उपचार करते हैं प्रेम और उपचार का परस्पर संबंध होता है इस उपचार से भगवान से संबंध बढ़ता है और संबंध के कारण भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है माँ और छोटे बच्चे को गहने आदि पहनाती है उससे उस छोटे बच्चे को कोई सुख नहीं होता, होता बल्कि थोड़ा दुखी है, लेकिन उससे माँ को अच्छा लगता है, इसीलिए वह उसे गहने पहनाती है वैसे ही भगवान को जो हम आभूषण आदि धारण कराते हैं वह अपने संतोष के लिए करते हैं वस्तुतः भगवान को किसी बात की कमी है संत विषयों में भगवान को देखते हैं लेकिन हम ऐसे हैं कि भगवान में भी विषय देखते हैं हम कहते हैं कि राम की मूर्ति कितनी सुंदर गढ़ी है मंदिर कितना सुंदर बनाया है आदि हमारी वृत्ति विषयाकार हो गई है इसीलिए हमें जहां तहां विषय ही दिखाई देते हैं संतों की वृत्ति राममय होती है अतः उन्हें सर्वत्र राम ही दिखाई देते हैं कहा जाता है कि तेरह करोड़ जब करने पर राम का दर्शन होता है इसका अर्थ है तेरह करोड़ जब पूर्ण होने के लिए प्रतिदिन 10-12 घंटों के हिसाब से लगभग 12 साल लगेंगे इतना ध्यान करते पर ध्याता ध्येय रूप ही अर्थात राम रूप ही हो जाता है नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता कभी कभी किसी को इतना जब करने पर दर्शन नहीं भी होता तब समझना चाहिए कि उसका नाम स्मरण किसी अन्य बात के लिए खर्च हुआ है फिर वह विषय प्राप्ति के लिए हुआ हो या उसके पूर्व पाप घटाने के लिए हुआ हो विषय के लिए नाम खर्च न ना करें नाम के लिए नाम लें नाम हमें सर्वस्व लगे नारायण नारायण